अथर्व वेदिया के उपनिषद इसमें हम लोग कारिका में देखे विश्व और तेजस ये दोनों में स्वप्न है अथवा निद्रा है दोनों है और प्राज्य में स्वप्न है नहीं है निद्रा प्राज्य में निद्रा है नहीं है निद्रा अर्थात अवग्रहण आग प्राज्ञम प्राच्य अर्थात सुसुप्त अवस्था वाला उसमें है निद्रा है किन्व् नहीं है और तुर्य में दोनों ही नहीं है ये बात कहा गया अभी ये पूछते हैं प्राज्य में विश्व तेजस्वय आपने कह दिए स्वप्न है तो पूछते हैं आगे टीका में कदातर ही स्वप्नो भवती इत अपेक्ष पंचदश कार्य का टीका आरम्भ कदा स्वप्नो भवती इस प्रकार प्रश्न क्यों हुआ टिप्पणी तीन नंबर टिप्पणी देखिए तूरीय निश्चय काले स्वप्न निद्रा और अदर्शनम चेत क्योंकि चतुर्दश श्लोक का उत्तरार्ध में कहा गया कि निश्चित अर्थात ब्रह्म ज्ञानी लोग तूरीय में स्वप्न और निद्रा नहीं देखते हैं तो अभी कहते हैं कि तूरीय निश्चय अवस्था में स्वप्न और निद्रा अगर नहीं दिखता है अदर्शनम चेत उभयेन तदभाव काल समय में स्वप्न निद्रा नहीं होते हैं तो अगर ऐसा है तद अभाव काले तब तद, तद अभाव काले तदुभवत तदभा काले कस्य अभाव काल तूस्थ काले, काले तदुभय स्वप्न निद्रा ये दोनों होंगे भवित तदुभये नवित इसको कहते हैं भाववाची प्रयोग है अर्थात तदुभौत अथवा भवति तत्र योगपद्य विरोधम अनुआन क्योंकि एक साथ नहीं हो पाएगा जब तूर्य है तब ये स्वप्न निद्रा रहेंगे योग योगपद एक साथ नहीं हो पाएंगे क्योंकि योग पद्य विरोधम इस प्रकार की जो जानता है वो विवेक पृछति तो फिर कब स्वप्न होता है कब निद्रा होता है ये सब अलग अलग करके पूछता है कदा तरी स्वप्नोंपेक्षाया श्लोक में कहते हैं अन्यथा गृहत स्वप्नो तो निद्रा तत्व विपरयासे तय क्षीणे दमश्ते स्वप्नः स्वन अजानतः निद्रा तुरियं पदम अन्यथा अन्यथा अन्यथा ग्रहण करने वाले का का का पुरुष व्यक्ति उसको विपरियापुनतेहणकनेलेक्ति जाएगा स्वप्न अवस्था है अजानतः निद्रा तत्वत षष्ठी तत्वत निद्रा तत्व को नहीं जानता उसका निद्रा कहा जाएगा और तयो हो तो तयो हो अर्थात ये दोनों अवस्था में स्वप्न और निद्रा अवस्था में कार्य कारण अवस्था में विपर्यासे क्षीणे विपर्यास दोष दोष का क्षीण हो जाने से तो स्वप्न अवस्था में दोष हो गया अन्यथा ग्रहण और निद्रा अवस्था में दोष हो जाएगा अग्रहण तो तयो तयो सप्तमी विवचन अर्थात तयो अवस्थयो वो दोनों अवस्था में विपर्यासे क्षीणे विपर्यास विरुद्ध ग्रहणम अर्थात दोष विपर्यास का अर्थ हो गया दोष दोषे क्षीणे क्षीणे अर्थात नष्टे तो तयो वो दोनों अवस्था में होने वाला जो दोष वो दोष जब नष्ट हो जाएगा तब पदम असं तब तुरीय पद को प्राप्त करेगा कैसे अजानत में में षठी तत्त्वम तो अलग पद है में होगा होगा पुरुष से ष्ठी जैसे अन्यथा गृहणत स्वप्न पुरुष से अजानत अर्थात तत्व को नहीं जानने वाला पुरुष का निद्रा ष्ठी अजानत पुरुष से अजानत अगर पंचमी ले लेंगे तो हेतु हो जाएगा टीका में निद्रा तरी कदा इति संदिहानम प्रति आह फिर निद्रा कब होता है ऐसा संदेह करने वालों को कहता है संदिहानम कर संदेह करने वाला उसको कहते हैं। श्लोक में कहा निद्रा तत्व अजानत और आगे टीका में तुरिया प्रतिपत्ति समय संगीरते तुरिया प्रतिपत्ति का समय किस समय में तुरिया होता है उ, उ, संग में गिरते कहते हैं गृह शब्द तो श्लोक में उत्तरार्ध में कहा गया विपरिया तय क्षीणे तय अवस्थय विपरिया दोषे क्षीणे नष्टे सती तुरी पदम असंते आगे टीका में श्लोक व्यावर्त्याम आकांक्षा दर्शयती श्लोक व्यावर्तिया या आकांक्षा श्लोक के द्वारा एक आकांक्षा का निराकरण किया जाता है उस क्या आकांक्षा उसको दिखाते हैं टीकाकार तो कहती है पूछने वाला पूछता है कब स्वप्न होता है कब निद्रा होता है कब तूर्य होता है ये सब टीकाकार कहती है अभी भाष्यकार क्या कहते हैं उसके लिए टीकाकार कहते हैं श्लोक के द्वारा आकांक्षा जो होती है उसका श्लोक के द्वारा एक आकांक्षा का निवृत्ति किया जाता है कौन सा आकांक्षा भाष्य में कहते हैं कदा तुरीय निश्चितो भवतीय निश्चय कब होता है क्योंकि वही मतलब का चीज है ये बाकी कब स्वप्न होता है कब निद्रा होता है उसे मतलब नहीं तो कहते हैं तुरीय निश्चय कब होता है भवती इत उचित उत्तर देते हैं भाष्य में केवल पूछ दिया की निश्चित कब होता है श्लोक में किंतु तीन बात कहा गया कब स्वप्न होता है कब निद्रा होता है कब तुरीय होता है भाष्यकार केवल जो अभिप्राय की बात है उतना कह दिए टीकाकार कहते हैं कदा स्वप्न निष्ठो भोवती कदा निद्रा निष्ठो स्याद इत्योपी दृष्टव्यम भाष्य में जो एक प्रश्न कहा गया कदा तुरीय निश्चित भोवती उसके साथ ये दोनों भी है कदा स्वप्नोती कदा निद्रा बोती ये भी प्रश्न है तो कितना प्रश्न हो जाएंगे दिन दिन। दिन तीन प्रश्न कहते हैं प्रश्न त्रयस्य से उत्तर श्लोक न दर्शयती तीन प्रश्न का उत्तर श्लोक में देते हैं भाष्य में कहा गया कदा तुरी निश्चितो इति उच्यते उत्तर दिया जाता है टीका में त स्वप्नोवती प्रश्न परिहरती कदा स्वप्नोवती ये प्रश्न हुआ ये प्रश्न का परिहार करते हैं प्रश्न का परिहार कैसे हो जाएगा उत्तर होने से तो अर्थात तो उत्तर देते हैं भाष्य में स्वप्न जागरितर अन्यथा रज्वाम सर्प इव गृणत तत्व स्वप्नो भवति बाक्य ऐसा है तो इसका अन्वय करना है रज्वाम सर्प इव रज्जु में जैसे सर्प दिखता है इसी प्रकार की स्वप्न जागृत हो स्वप्न और जागृत अवस्था में आगे पृष्ठा में है तत्व फिर पूर्व पृष्ठा में है अन्यथा गृहत अन्यथा आगे है गृहत स्वप्नो भवती जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान होता है इसी प्रकार स्वप्न और जागृत अवस्था में तत्व का ग्रहण नहीं होता है तत्वों का ग्रहण नहीं होने से तत्व का अन्यथा ग्रहण होगा विक्षेप okay. रूप से घटपट नदी पर्वत दिखेंगे तो रज्जुआम सर्प रज्जु में जब सर्प देखता है ये अन्यथा ग्रहण है अन्यथा ग्रहण है इसी प्रकार की कहते हैं कि स्वप्न जागृत तत्वम अन्यथा ग्रहण गृहणत तो रज्जु को सर्प रूप से देखना इसी प्रकार के ब्रह्म को जगत रूप से जानना तत्व अन्यथा गृहणत उसको स्वप्न होगा इसको कहा जाता है स्वप्न स्वप्न भवती अन्यथा गृहणतः अनु इस प्रकार तार तार तो अभी तो स्वप्न कहता है ना प्रथम अन्यथा गृहणत स्वप्न अच्छा तो ये प्रथम प्रश्न का उत्तर हुआ स्वप्न कब होता है कहते हैं स्वप्न जागृत अवस्था में जब तत्वों को नहीं जान करके अन्यथा गृण था, था। टीका में अवस्था द्वये स्वप्न द्रष्टुरर्थ अवस्था द्वये कौन सा कौन सा अवस्था में स्वप्न और जागृत ये दोनों में स्वप्न और स्वप्न जागृत दोनों में ही स्वप्न देखता है अर्थात तत्व तो तो का ग्रहण नहीं हो करके अन्य दिखना ये स्वप्न हो गया अर्थात तो अभी हम कहेंगे कि हम जागृत कहेंगे है जागृत नहीं है अभी स्वप्न ही है स्वप्न चल रहा है अन्यथा ग्रहण करेगा तो ये स्वप्न हो जाएगा इसलिए कठो उपनिषद में आता है न जो वेदांत तो सुनते हैं उसको कहते हैं उत्तिष्ठत तो जागृत तो कह बैठ करके सुन रहे हैं हमको क्या कहते हैं कि जागृत कहते हैं अभी अज्ञान निद्रा में सोया तत्त्व का ग्रहण नहीं होने से अन्य प्रकार की ग्रहण होता है अवस्था दो ये स्वप्न द्रष्ट देश स्वप्न द्रष्टा उसका स्वप्न ही होता है आगे द्वितीय प्रश्न हम द्वितीय प्रश्न अर्थात तो श्लोक में द्वितीय अर्ध में है निद्रा तत्व मजानत तो उसके लिए कहते हैं द्वितीय प्रश्न द्वितीय प्रश्न प्रथम स्वप्न शब्द से और अंतिम में जो तो अंतिम तो में स्वप्न कहाँ है क्या टीका में भाष्य में टीका में भाष्य में स्वप्न जागृत अवस्था हाँ सप्तमी है वो अंतिम में जो है हाँ अन्यथा ग्रहण प्रथमा वो अन्यथा ग्रहण ठीक अच्छा अन्यथा ग्रहण अर्थात क्योंकि पूर्व पक्षी पूछता था कि स्वप्न कब होता है स्वप्न शब्द का अर्थ अन्यथाग्रहण पूर्व श्लोक में कहा गया था तो इसलिए यहाँ स्वप्न अर्थात तो अन्यथाग्रहण शब्द व्यवहार किया जाता है स्वप्न उसका अर्थ हो प्रश्न था कदा स्वप्न होती कहते स्वप्न जागरण में स्वप्न होता है द्वितीयम प्रश्न समाधते भाष्य में कहा निद्रा तत्व अजानत तो तीसरी सुवस्था सु अवस्थासु अवस्थासु तुल्या में। तुल्या में प्रथम पंक्ति निद्रा निद्रा जानत तत्व को नहीं जानने वाला का तीसरीषुअव अज्ञान जागृतमहे में है अज्ञान किस अवस्था में है जागृत स्वप्न सुसुक्ति तीनों अवस्था में इसलिए कहते हैं निद्रा हो गया तत्व अजानत तत्व ख नहीं जानने वाला पुरुषों का अवस्त, तुल्या। है ये तुल्य है टीका में विश्वादीसु त्रीसु तयो ऋतु द्विवचन कथम इति आशंक अभी विश्व तेजस अज्ञा ये तीनों में निद्रा है और विश्व और तेजस ये दोनों में स्वप्न है जब निद्रा ये तीनों में रहा तो उत्तरार्ध में कहते हैं विपर्यासे तयोह क्षीण तुरी पदम स्नुते विपर्या तो से तय दो का कैसे कह दिया अभी विपर्यास तीन में है ना जागरण स्वप्न सुश्रुति ये तीनों में विश्व तेजस प्राग तीनों में ही दोष है निद्रा रूपों को दोष है तयोचन कथम आशंक्य भाष्य में स्वन निद्रतु्यवाद विश्वतोक राशि विश्व और तैयस ये दोनों में स्वप्न रहेगा और निद्रा रहेगी निद्रा भी तो स्वप्न निद्रोष्ठी विश्वतो सप्तमी तोल्यवाद स्वप्न और निद्रा ये दोनों का तुल्यता है कहा कहते हैं विश्व और तैजस में स्वप्न तो निद्रा यो विश्व तैज स्वप्न निद्रा यो तुल्य विश्व तैयस हो विश्व तो और तैजस ये स्वप्न और निद्रा ये दोनों बराबर है षष्टी से भी होगा विश्व तैजस ये, ये दोनों का स्वप्न निद्रा ये दोनों तुल्य है ष्टी लेन घट इसलिए विश्व तेजस्व को मिला करके एक राशि कर देना है एक कोटि हो गए क्योंकि समान धर्म वाले हो गए ठीक है हम ठीक है में विश्व तेजस एको राशि विश्व तेजस ये दोनों एक राशि हो गए और प्राग्ञ द्वितीय प्राग्ञियों क्यों विश्व तेजस से भिन्न हो गया नहीं है प्राग्ञी में स्वप्न नहीं है प्राग्जो द्वितीय आगे टीका में तत श्लोके द्विवचनम अविुद्धम इसलिए श्लोक में जो द्विवचन कहा गया उत्तरार्ध में विपरियासे तयो क्षीणे तयो जो द्विवचन कह गया यो अविुद्ध क्योंकि तो, विश्वतेजस एक कोटि हो गए प्राग एक कोटि हो गया, हो गया। अगे प्रथम राशौ विपरयासस्वरूप कथयति प्रथम राशि में क्या विपर्यास है उसको दिखाते हैं प्रथम राशि कौन कौन है विश्वतेजस तो प्रथम राशि में विपरयास विश्व तैजस में क्या विपर्यास है क्या दोष है ये विश्व में क्या दोष है निद्रा है ना स्वप्न है दोनों है तो कहते कथ ये भाष्य में अन्यथा ग्रहण प्राधान्या गुणभूता निद्रा तस्मिन विपर्यास स्वप्न अन्यथा ग्रहण प्राधान्यात विश्व तेजस अवस्था में उसको जगत भान होता है तो उस समय में कितना भान होता है कि मेरे को ब्रह्म का ज्ञान नहीं है इतना नहीं होता है जगत दिखता है ये अधिक भान होता है इसलिए कहते हैं अन्यथा ग्रहण प्राधान्यात जागृत स्वप्न में अन्यथा ग्रहण अधिक होता है ये प्रधान है और गुणभूता निद्रा जो तत्त्व का अग्रहण है वो गुण वो कहा वो तो जो वेदांत विचार करने के लिए चलते हैं तभी तो पता चलता है कि हमको ज्ञान है नहीं है नहीं तो अन्य समय में कहा है कहते हैं अन्य था ग्रहण प्राधान्याद्रा सती तस्मिन ये जो सप्तमी दी है सती सप्तमी गुणभूता निद्रा तस्मिन सती विपरियास स्वप्न अर्थात निद्रा होने से फिर स्वप्न होगा तूर्य में निद्रा नहीं है निद्रा नहीं होने से स्वप्न होगा नहीं होगा इसलिए तस्वीन सती अर्थात निद्रा निद्रायाम सतीस स्वप्न गुणभूता गुणभूता अर्थात तो गुण बना हुआ गुण बन गया तो निद्रा वहां गुण अर्थात गौण क्यूंकि दूसरा हो गया अन्यथा ग्रहण प्रधान हो गया अन्यथा ग्रहण प्रधान हुआ निद्रा अर्थात अग्रहण गौण हो गया यहाँ गुण भूता अर्थात गौण इतना भान नहीं होता है जब वेदांत विचार अधिक अधिक करते हैं जगत से सत्य तो बुद्धि हटता है तभी यह निद्रा का अधिक प्रधान रूप से भान होता है उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है नहीं होता है ये फिर अधिक भान होता है आगे टीका में द्वितीय राशो विपरस विशेषम दर्शयति द्वितीय राशि क्या है प्राज तो प्राज में क्या विपरयास है उसको दिखाते हैं विपरयास विशेषम दर्शयति भाष्य में तृतीय हेतु स्थान तत्व लक्षणों निद्रा एवं केवला विपर्यास तृतीय हेतु स्थान तृतीय स्थान में तत्व का अज्ञान लक्षण लक्षण ना अर्थात स्वरूप तत्व अज्ञान रूप जो निद्रा है निद्रा उसी को कहते हैं तत्व का अज्ञान अग्रहण ये हो गया निद्रा निद्रा एव केवला विपर्यास केवला निद्रा अर्था क्या नहीं है स्वप्न नहीं है तो केवला निद्रा एव अच्छा एक नंबर टिप्पणी कहते हैं तो स्वप्न जैसे ये जागृत और स्वप्न में अन्यथा ग्रहण हुआ प्रधान रूप से हुआ और निद्रा वहाँ रहा नहीं रहा रहा गौण रूप से रहा किंतु इसी प्रकार ही कहेंगे कि जब प्राज में गया तब वहाँ निद्रा रहा प्रधान रूप से और स्वप्न अन्यथा ग्रहण थोड़ा गौण रूप से रहेगा सुसुप्त में कोई अन्यथा ग्रहण है कुछ नहीं है इसको एक नंबर टिप्पणी कहते हैं स्वप्न उपसर्जन तो अभाव स्वप्न वहाँ उपसर्जन बन करके प्राज्ञा में नहीं रहता है इसलिए कहा गया केवला अर्थात तो सुसुप्ति में केवल निद्रा केवल अग्रहण आत्मान परागम तो न किंचन न व्यती तुरीयम तत् तो सर्वदृष सदा ऐसे कहा गया तो कुछ भी उसको पता नहीं चलता है टीका में है? उपसर्जन गौण आगे टीका में द्वितीय गर्धगत द्वितीय अर्थात उत्तरार्ध में श्लोक में जो अक्षर है उसको अभी कहते हैं उत्तराध में विपरियासे तय क्षणे पदमस्नुते इसको भाष्य में कहते हैं अत तय कार्य कारण अन्यथा ग्रहण अन्यथा ग्रहणा ग्रहण लिखना पड़ेगा अन्यथा के आगे लिखना पड़ेगा ग्रहणा कार्य कारण स्थान योर आगे अन्यथा है अन्यथा के आगे लिखना पड़ेगा ग्रहणा ग्रहणा आकार तथा ग्रहणा आगे है ग्रहण तथा ग्रहण ग्रहणा अन्यथा ग्रहणा और ग्रहण ग्रहणा लिखना पड़ेगा लिखना, पड़े। अच्छा, लिखना पड़ेगा अच्छा लिखना ग्रहण हाँ अन्यथा ग्रहण और अग्रहण भाष्य में लिखना पड़ेगा अन्यथा के आगे ग्रहणा इतना लिखना पड़ेगा अच्छा अत तोर कार्यकारणस्थन अन्यथा ग्रहणग्रहण लक्षण विपरसे वहाँ कमाकाट करके क्षीणे के आगे कमा लगा सकते हैं प्रतिबोधतः तूरीयपदमश्ते तदा तदो तदयक्षण बंधरप्रापश्यकूरी निश्चि अतः तयो क्योंकि ये दोनों कोटि में एक में तो दव विपरसा और एक में एक विपरियासर अभी कहते हैं तयो तो कार्य क्यों अतस्तोर कार्य स्थान कौन है कौन स्थान कौन है विश्वतरी और कारण स्थान प्राज्ञ इसलिए कहते हैं कार्य कारण स्थान यो अन्यथा ग्रहण और अग्रहण अग्रहण कितने अवस्था में रहेगा तीनों तीनों अवस्था में अग्रहण और अन्यथा ग्रहण दो अवस्था में रहेगा तो अन्यथा ग्रहणा ग्रहण अन्यथा ग्रहण और अग्रहण लक्षण विपरयास विपर्यास दोष दोष दोषे सप्तम अंत ये कार्य कारण बंध रूपे एक हो गया कार्य रूप का बंध एक हो गया कारण रूप का बंध तो कार्य कारण बंध रूपे परमार्थ तत्व अंत परीणे क्षीणे सति, तो ये क्षीणे होने से इसका विशेषण होने से ये दोनों भी सप्तमी हो गए क्षीणे सति, तो ये क्षीण कैसे हुआ ये बंध उसका क्षीण से पूर्व में क्या है हाँ परमार्थ तत्व प्रतिबोधतः परमार्थ तत्व प्रतिबोध होने से ये दोष क्षीण हो जाएगा दोष क्षीण होने से तूर्य पदम असंते तूर्य पदों को प्राप्त करेगा ये जब तक अन्यथा ग्रहण का नाश नहीं होगा और अग्रहण नाश नहीं हो पाएगा अन्यथा ग्रहण कैसे नाश हो जाएगा कि जब तक तो कारण रहेगा कारण रहेगा कार्य कैसे नाश हो जाएगा कहते हैं कि कार्य को हम पहले परोक्ष रूप से मिथ्यात्व तो निश्चय करेंगे तब कारण को हटा देंगे तब कार्य अत्यंतिक विनाश होगा कार्य जैसा सत्य है ऐसा रहता हुआ आप कारणों को हटा नहीं पाएंगे वृक्ष जैसा है ऐसा है आप सीधा जड़ को मतलब बड़ा वृक्ष है छोटा है तो उखाड़ सकते हैं बड़ा वृक्ष है तो वृक्ष जैसा है ऐसा खड़ा है आप उसका जड़ नहीं हटा पाएंगे इसलिए कहते हैं कि वृक्ष को पहले काट देना पड़ेगा फिर जड़ को उठा देंगे तो आगे वो कभी वृक्ष नहीं उठेगा इसी प्रकार की ये जो अन्यथा ग्रहण है इसमें जो सत्यत्व तो बुद्धि है ये जब तक तो नहीं हटेगा ये अर्थात तत्व प्रतिबोधन नहीं होगा और ये जो कारण है अज्ञान वो भी नहीं हटेगा ये जगत में सत्यत्व बुद्धि पहले हटाना है भाषे में कहा इसलिए तुरीय पदम अश्ते जब ये तूरीय पदम अश्रुते तदा उभय तत्र अपश्यंस उभय लक्षण जो बंधरूप उभय अर्थात स्वप्न और निद्रा ये दोनों रूप का तत्र तत्र तुरिये अपश्यंस नहीं देखता हुआ अपश्यंस अपश्यन तो नहीं देखता हुआ तूर्य निश्चितो भवती निश्चय हो जाएगा हाँ तूर्य में ये दोनों ही नहीं है पहले परोक्ष ज्ञान उसे जगत का जो सत्य बुद्धि वो चला जाएगा आगे अपरोय ज्ञान अपरोय ज्ञान होने से जगत का जो संस्कार है व्यावहारिक चीज वो भी चला जाएगा जगत में तीन प्रकार की सत्ता एक होता है पारमार्थिक सत्ता एक व्यावहारिक सत्ता एक प्रातिभाषिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता कब तो कहेंगे कि जब हमको शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं है जगत बिल्कुल वास्तव है वो मान करके चल रहे हैं सब चीज वास्तव है तो आ, ये जब शास्त्र सुनेंगे तो जगत का पारमार्थिक सत्ता चला जाएगा परोक्ष ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान शास्त्र सुनते सुनते ये जगत मतलब पारमार्थिक अर्थात नित्य रहने वाला ऐसा नहीं है तो पारमार्थिक अर्थात जो पर्वत जैसे है तीनों काल में ऐसा रहना इसको कहेंगे पारमार्थिक सत्य वो केवल ब्रह्म ही है किंतु परोक्ष ज्ञान होने से जगत का पारमार्थिक सत्व नाश हो जाएगा तो शास्त्र वेदांत बार बार सुनेगे कहेंगे ना ना ये नित्य नहीं है तो ठीक है नित्य नहीं ये तो गया किंतु हमारा अर्थ क्रियाकारी है हमारा प्रयोजन सिद्ध करता है तो इसको कहते हैं जगत व्यावहारिक सत्य है पारमार्थिक सत्य नहीं किन्तु व्यावहारिक सत्य है व्यवहार करने के लिए सत्य है तो ये जब अपरो ज्ञान होता है ब्रह्म का तब तो जगत का व्यावहारिक सत्व भी चला जाता है अर्थात जब रज्जु का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है तब सर्प का व्यावहारिक सत्ता भी चला गया अर्थात व्यावहारिक अर्थात ये सर्प ये इसे दंशन करता है ये कर सकता है ये जो व्यावहारिक उसमें सत्ता था हमारा वो भी चला जाएगा क्यों कहते हैं कि अधिष्ठान का अपरोक्ष ज्ञान होने से इसी प्रकार की ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होने से जगत का व्यावहारिक सत्ता भी नहीं रहेगा किंतु जब जगत तो प्रतिभाषिक होगा दिखेगा ऐसे तो जब प्रातिभाषिक दिखेगा जब सर्प नहीं होकर के रजु है निश्चय हो गया और सर्प प्रातिभाषिक ऐसे दृढ़ निश्चय हो गया अब कितना उसे भय करेगा सर्प से नहीं करेगा तो अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान जितना जितना दृढ़ होगा अध्यस्त जगत का ये जो व्यावहारिक तो उतना उतना जाएगा व्यवहार में कोई और ज्यादा आग्रह नहीं रखेगा व्यवहार में आग्रह नहीं रहना व्यवहार को सत्य नहीं मानना यही ज्ञान अधिष्ठान का होने का प्रमाण है क्योंकि अगर अधिष्ठान का रज्जु का ज्ञान हो गया किन्तु तो हम अभी भी सर्प का भय से त्रस्त है अर्थात सर्प का व्यावहारिक सत्ता मानते हैं तो फिर रज्जु का ज्ञान हुआ इसमें क्या प्रमाण है तो रज्जु का ज्ञान हुआ यही प्रमाण है कि अभी सर्प भय नहीं रहना है पूर्व संस्कार बस कभी क्षण भर के लिए आ जा सकता है क्षण भर के लिए आ जाएगा किंतु आगे हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा इसलिए भगवान भाषाकार मां कहते हैं न सदैवत्व विज्ञान तो मंदी भवती वासना पूर्व संस्कार बस कभी उठ जाता है भूल गया नहीं है रज्जु यह निश्चित हुआ था भूल गया फिर सर्प देख लिया किंतु सर्प देखकर के चलने लगेगा फिर स्मरण होगा ना, ना ये निश्चय हुआ था ना रजू अधिक समय नहीं रहेगा अगर पूर्व को तो रहेगा यथापूर्वम अगर रहेगा तो फिर न सभीज्ञात ब्रह्म भाव बहिर्मुख ऐसा कहा जाता है ये लाभ है अर्थकहते हैं शास्त्रेण नश्येत परमाथ रूपम कार्यक्षम नश्यति चा परोक्षात प्रारब्ध नाशे प्रतिभास नाशो एवं त्रिधान श्यति स्वात्म माया ऐसे वो श्लोक है ये का है शास्त्रेण नश्यत परमार्थ रूपम जगत का जो परमार्थ रूप वास्तव रूप कहते हैं ये त्रिकाला वाद्य ऐसे ही रहेगा जगत तो इसको कहते हैं पारमार्थिक रूप ये शास्त्रेण परोक्ष ज्ञान से इसका नाश हो जाएगा शास्त्रेण नश्येत परमार्थ रूपम और कार्यक्षम व्यावहारिक है यह नाश हो जाएगा अपरोक्ष ज्ञान से कार्यक्षम नश्यति चापरोक्ष अपरोक्ष्याम व्यावहारिक तो नाश हो जाएगा व्यावहारिक तो चला गया किंतु तो प्रतिभास रहेगा जैसा दिखना था ऐसा थोड़ा बहुत दिखेगा उतना दृढ़ बुद्धि नहीं रहेगा किंतु तो दिखेगा थोड़ा बहुत व्यवहार करेगा और ये व्यवहार कब नाश हो जाएगा प्रारब्ध नाश प्रतिभास नाश जब प्रारब्ध नाश हो जाएगा नाश नहीं है प्रारब्ध नाशे नाश एवं त्रिधा स्वात्म माया यही आत्मा का ही माया है ये दो प्रकार के अलग अलग सब दिखाना तो आत्मा का माया इस प्रकार तीन प्रकार से नाश होता है परोक्ष अपरोक्ष विदेह मुक्ति ये तीन प्रकार के होता है जितना जितना ये जगत का व्यावहारिकत्व तो नाश होगा उतना उतना ज्ञान जितना जितना ज्ञान निष्ठा बढ़ेगा उतना उतना जगत का व्यावहारिकत्व तो नाश हो। ये अर्थात चक्राकार से बढ़ेगा उसी से भूमिका आगे बढ़ता है धीरे धीरे तुरीयम कदम असुनते भाषा में कहे तदा उभय लक्षणम बंध रूपम तरह अपश्यंश नहीं देखता हुआ तुरीय निश्चित टीका में द्विवचन से उपपन्नवाद विपरियास विभागे में कहा गया न अतस्त तृतीय पंक्ति का अंत में अतस्त भाष्य में कहा गया अतः अतः का अर्थ कहते हैं द्विवचन से पहले शज्ञा क्या था द्विवचन कैसे कह दिए अवस्था है जाग्रह स्वप्न सुप्ते तो कहते द्विवचन हो गया कैसे कहते दो कोटि हो गए द्विवचन से उपपन्नवाद उपपन्नवाद अर्थात निश्चित निर्णय निर्णय हो गया और विपर्यास्य च विभागे न निर्धारितत्वाद विपर्यास भी दोनों कोटि में अलग अलग करके बता दिया गया राज्य में केवल अग्रहण है और विश्व तैयस में अग्रहण भी है न्यथाग्रहण भी है ये निश्चय हो गया इससे इसलिए कहते हैं कि ये दोनों का जब नाश हो जाता है क्षीण हो जाता है तब तो तूरीय पद प्राप्त करता है तृतीय प्रश्न प्रतिविधत प्रतिविधान अर्थात प्रतिकार तो करोति, प्रतिकार अर्थात तो उसका निराकरण करते हैं। तृतीय प्रश्न अर्थात उत्तर देते हैं। तो तृतीय प्रश्न था कदा तूरीय भवती तो उसका उत्तर देते है भाष्य में पंचम पंक्ति में तदा आधा से तदा उभय लक्षणम बंध रूपम जो दोनों प्रकार के बंधन है तत्र अश्यंश तर तूरीय अपश्यंश नहीं देखता हुआ निश्चितो निश्चित तो निश्चित हो जाता है अच्छा आगे टीका में फिर दिया द्विवचन से उपपन्नवात यहाँ से काटना आरंभ करिए द्विवचन से उपपन्नवात हम पढ़ता है उसको आप काटते चलिए द्विवचन से उपपन्नवात विपर्यास्य च विभागे न निर्धारित यहाँ तक तो कट जाएगा टीका में पंचम पंक्ति चतुर्थ पंक्ति, पंक्ति में है ना द्विवचन उसका नीचे पंचम पंक्ति में है द्विवचन ये बिल्कुल समान पंक्ति हो गया आगे पंचम पंक्ति में है देखिए प्रश्न प्रतिबिद्ध है उसका नीचे फिर है तूर्यम प्रश्न प्रतिबिद्ध ये जो नीचे है तूर्यम प्रश्नम प्रतिबिद्ध है तदेती तक कट जाएगा द्विवचन से आरम्भ होकर के ये दोबारा हो गया तत्व प्रतिबोधात विपर्यास क्षयावस्थायाम इत्य विपर्यास क्षय अवस्था में तत्व का प्रतिबोध हो जाने से तूर्य पद प्राप्त हुआ तो विपर्यास का क्षय होना चाहिए तभी तत्व का प्रतिबोध होगा विपर्यास क्षय हो जाएगा किंतु उसका संस्कार रहेगा फिर अगर तत्व प्रतिबोध होने से वो संस्कार भी क्षीण हो जाएगा तो जगत का संस्कार ये बना रहेगा गीता में भगवान कहते हैं ना विषया विनिवर्तनते निराहार्य देन रस वर्जम यहाँ तक तो एक वाक्य है रस वर्जम वर्जम अर्थात वर्जयुवा रस रस अर्थात संस्कार संस्कार को छोड़ करके विषया विनिवर्तनते निराहार्य अगर हम विषय का ग्रहण नहीं करेंगे तो विषय निवृत्त हो जाएगा किन्तु तो उसका संस्कार रस नहीं जाएगा संस्कार रहेगा अरे संस्कार कैसे जाएगा ये परम दृष्ट रसो अपनी जब परमात्मा का अनुभव हो जाएगा जब अप्रोक्ष ज्ञान हो जाएगा तब रस संस्कार भी चला जाएगा क्योंकि उससे उच्च आनंद अगर प्राप्त नहीं होगा नीचे आनंद का ये मन छोड़ेगा नहीं जब तक स्वरूप आनंद प्राप्त नहीं हुआ तब तक संसार और विषय आनंद को मन छोड़ेगा नहीं तो स्वरूप आनंद आने से ये सब संस्कार को हटाएगा जगत का संस्कार को हटाएगा तो आनंद तो ये तो बोलते आनंद से वो आनंद से मिलता है हाँ इसलिए अर्थात ये आनंद छोड़ने से अर्थात ये आनंद को स्थूल रूप से ग्रहण करना बंद करना है संस्कार तो रहेगा स्थल रूप से छोड़ देना संस्कार बना रहेगा तब ज्ञान होगा आगे ज्ञान होने से संस्कार को भी नाश कर देगा तो इसको जब तक तो हम स्थल रूप से छोड़ेंगे नहीं तब तक तो ज्ञान होगा नहीं जितना जितना स्थूल और रूप से ये हम विषय आनंद को छोड़ेंगे उतना उतना हमारा ज्ञान की तरफ बुद्धि चलेगी नहीं तो जैसे ही आप ब्रह्माकार वृद्धि करने के लिए चलेंगे आपको तुरंत आएगा और वहां वो जगह और देखना था ना तो ये उत्तराखंड जब अंतिम आ रहा था जैसे पंढरपुर एक बार दर्शन करना चाहिए तो फिर हम उत्तराखंड अंतिम बार आने का समय पंढरपुर होकर के आया <laughs> दर्शन करके <क्या> <laughs> नहीं तो रह जाएगा फिर उत्तराखंड आने के बाद फिर कभी होगा कि एक बार दर्शन करना चाहिए <laughs> तो होकर के <laughs> तो रामेश्वर और पंढरपुर होकर के आया <laughs> पंचदश लोग उच्चारण करिए परोक्ष ज्ञान से पारमार्थिकवृत्त होगा व्यावहारिक सत्यत्व निवृत्त हो जाएगा व्यावहारिक तब खाली अर्थात प्रातिभाषिक प्रतिभाषिक अर्थात जगत में पहले जो सत्यत्व बुद्धि था हमारा व्यवहार सिद्ध करता है कहता था वो नहीं रहेगा अर्थात धीरे धीरे उसका वासना क्षीण होने लगेगा इतना प्रवृत्त तो नहीं होगा अर्थात कहीं कुछ प्राचीन संस्कार से प्रवृत्त होता था कहीं कुछ ये बाधा आ जाएगा ठीक है शिव शिवजी नहीं चाहते अर्थात वो बेग उसमें नहीं दिखेगा ये तत्व तो तो ज्ञान का ये प्रथम लक्षण है, जो पर सत्य तो है वो प्रातिभाषी का बन जाएगा तो व्यावहारिक सत्य तो नहीं रहेगा केवल प्रातिभाषी का दिखता मात्र जब कहते ना ये ज्ञान होने से पहले वो देखेंगे एकदम खूब जनकल्याण में लगेगा कहते हैं तो डंडा लेकर के जो मतलब सो जाता है ना ये सुबह पांच बजे छह बजे वो डंडा लेकर के उसको पीट करके उठाते थे तो उन्हीं व्यक्ति को जब ज्ञान होगा थोड़ा तो प्रवचन में कह देंगे भाई उठ जाना चाहिए जीवन व्यर्थ हो रहा है इस प्रकार के कह देंगे और, और आगे उठेगा ऊपर तो सब कहा क्या हो रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर किसको क्या कहना है फिर वो कहेगा नहीं बंद हो जाएगा क्यों सर्वत्र दिखेगा ये तो सब खाली ईटा पत्थर जैसा रोबोट जैसा कहेगा तो बाकी बहुत सारे रोबोट उसको और एक रोबोट कहता है ये कितना कहेगा चलो तो ये सब धीरे धीरे शीतिल हो जाएगा नहीं कर पाएगा भूमिका में धीरे धीरे ऊपर जाएगा प्रातिवासी को जाएगा और जितना जितना हम विचार करके इसका सत्य को हटाने लगेंगे ये सत्य तो नहीं है ये सत्य नहीं है जितना हटाने लगेंगे आपका ज्ञान की तरफ भी चित्त अधिक अधिक चलेगा स्वाभाविक यही होता है वैदान श्रवण करके बार बार हम सत्यतों को हटाते हैं विचार करके अभी हमको अनुभव नहीं हुआ अपरोक्ष बार बार इसका सत्यतों को हटाएंगे ये कोई सत्य नहीं है सत्य नहीं इस प्रकार की आगे टीका में कदा तत्व प्रतिबोध विपरयास क्षय हेतुवती अपेक्षाएं आह तत्व का प्रतिबोध होने से विपरयास का क्षय हो जाएगा आपने कहा तो पूछते हैं कदा कब होगा तत्व प्रतिबोध विपरयास का क्षय का हेतु होता है आप कहें अभी प्रश्न करते हैं कब होगा आगे श्लोक है अनादिमायादि जीव प्रबुते अजम निद्रम स्वप्न मध्वैतं बुध्यते तदा यदा तो। अनादि मायाया सुक्त जीवः प्रबुद्ध्यते तदा अजम् अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम यदा जब अनादि माया से सुप्त है जो जीव प्रबुद्ध्यते ज्ञान प्राप्त कर लेता है अनादि माया से मतलब सोया हुआ है सोया हुआ है कहते हैं मैं जागृत हूँ मैं स्वप्न देखा कहाँ सो गया कहते कि आप जागृत है स्वप्न है स्वग है ये तीनों ही आप सोए हुए अर्थात तो जहां जगना चाहिए वहां उस अवस्था में नहीं जगा तो फिर अनादि माया या सुत अर्थात तो अन्यथा ग्रहण में सत्य तो बुद्धि है तो यही हो गया माया का कार्य और जीव प्रबुद्धे जब प्रबुद्ध हो जाता है प्रकर्षण बुद्ध तो प्रकर्षण बुद्धिये जब जान लेता है कहते भर के लिए तो कभी कभी हो लगता है इसको कहते हैं ना जो स्मशान वैराग्य तो ये तो कभी कभी होता है जब कहते हैं ना तो वहां तो सीधा दे दिया तो किंतु कहते हैं कि अन्य कभी कभी भी जोर झटका लगा तब तो वहां वैराग्य हो जाता है फिर कुछ दिन के बाद ऐसे ही है तो वो नहीं इसलिए कहते हैं प्रकर्षण बुद्धि होती जब जान लेता है अर्थात हमेशा हमेशा के लिए निश्चय कर लेता है तथा तो अजम अजम अर्थात जिसका जन्म नहीं है ऐसा आत्म तत्व अर्थात अजम कह देने से कोई भी विकार नहीं है प्रथम भाव विकार का निषेध कर दिया अर्थात कोई भी भाव विकार नहीं है भाव विकार छह होते हैं जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते ये छह भाव विकार नहीं है अनिद्रम निद्रा शब्द से किसको कहा गया अग्रहण तो अनिद्रम अर्थात अग्रहण नहीं है अज्ञान नहीं है और अस्वप्न स्वप्न शब्द से अन्य ग्रहण अन्य नहीं है केवल स्वरूप का ही ग्रहण है और अद्वैतम और द्वितीय वहां है नहीं तो केवल अद्वैतम तदाबुद्धे तब हो जाता है तो अभी कहते है अनादिमाया जब प्रबुद्धे माया से जब प्रबुद्ध होगा तब इसको बुद्ध अर्थात तो आत्मा को ज्ञान जान लेगा कहते हैं कि माया से जब उठ जाएगा और ये माया से कब उठ जाएगा ये रज्जु में जो सर्प जब नहीं दिखेगा तब तो आप रज्जु को देख लेंगे ऐसा होगा जब आप सर्प नहीं दिखेगा ये सर्प पहले नहीं दिखेगा कब जब रज्जु दिखेगा तो पहले रज्जु दिखना है ना पहले सर्प हटना है कहेंगे बात तो है कि पहले रजू दिखना चाहिए तो यहाँ कहते हैं जब माया से जग जाएगा ये कैसे जगेगा भाई तो पहले तूर्य पद का अनुभव होना चाहिए इसलिए तात्पर्य है कि पहले आपको अनुभव आएगा आने के बाद आगे आपको निष्ठा दृढ़ होने से कहा जाएगा कि तूर्य में स्थिर हो गया तुरियम पद में स्नुत निष्ठा दृढ़ हो जाना प्रथम तो बार अनुभव होना निष्ठा दृढ़ होना इसमें समय लग सकता है आधार का सामर्थ्य के अनुसार अगर प्रथम कोटि के आधार है, आधार है पहले बार में हो जाएगा किंतु प्रथम कोटि के आधार नहीं है तो ये बार बार होगा श्रवण होगा इस प्रकार के आत्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा आज यहाँ तक ओम पूर्ण मद पूर्ण निदर्णात पूर्ण मद